हे तात उन चक्रपाणि कृष्ण चंद्र के विरह में एक मैं ही क्या संपूर्ण पृथ्वी ही योवन श्री और कांति से हीन होती प्रतीत होती है जिनके प्रभाव से आग्नेय रूप मुझ में भीष्म आदि महारथी गण पतंग वत भस्म हो गए थे आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपुर ने हरा दिया जिनके प्रभाव से यह गांडी धनुष तीनों लोकों में उन्हीं के बिना आज यह अहिरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया है। हे महामुने, भगवान की जो सहिष्ठता स्तुतियाँ मेरी देख लेख में आ रही थीं, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करते रहने पर भी दसियोंगण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण जीवाप्यं। लाठियां ही जिनके हथियार हैं उन आभिरू ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है हे पितामह आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंक में सनकर भी मैं निर्लज अभिजीवित ही हू� तुम्हें शोप करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी गति जानो, हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजय को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो नदियां, समुद्र, गिरीगान, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीश्र और फिर काल से ही ये शील हो जाते हैं अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ हे धनंजय तुमने कृष्ण चंद्र का जैसा महत्तम्य बतलाया है वह सब सत्य ही है क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही प्रत्यलोक में अवतार लिया था एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भारक्रंत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूप जनार्दन ने उन्हीं के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं अतः वह कार्य संपन्न हो गया। ये पार्थ, वृषभी और अंधक आदि संपूर्ण यादूपुल का भी उपसंघार हो गया। इसीलिए उन प्रभ अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वच्छ अनुसार चले गए ये देव देव प्रभु सर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में यही उनका नाश करने में समर्थ हैं जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं अतः हे पाठ तुझे अपनी पराजय से दुखी ना होना चाहिए क्योंकि अभयदाय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बढ़ते हैं जिनकी उनसे इस्तूति होती है। हे अर्जुन जिस समय तुझ अकेले नहीं युद्ध में भीष्म द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का काल कर्म से प्राप्त हीन बल पुरुष से पराभव नह जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुझे दशियों से दबना पड़ा था। वे जगतपति देव ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत समय में जीवों का नाश करते हैं। हे कौन तहीं? जिस समय तेरा भाग्य उदय हुआ, उस समय शुरुजन तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कपाट दृष्टि हुई। तू गंगा नंदन विष्णु पिता माह के साहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा। इस बात को कौन मान सकता था? और फिर यह भी किसे विश्वास होगा कि तू आहीरों से हार जाएगा? हे पाठ, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला की ही कातुक है कि तुझे अकेले ने कौ हे अर्जुन, तू जो उन दसियों द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्रजी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जलमी रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्� पर उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और किलोत्मा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनीबर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनीबर को कंठ पर्यतन जल में डुबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करके बोली, हे कारव स्वरिष्ठ, जिस प्रसन्न हूं उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी अष्टावक्र जी बोले हे महाभागाओं मैं तुमसे प्रसन्न हूं तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो मैं अतुल होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तब रंभा और तिलोत्तमा आदि वैदिकी अर्थात वैद्य प्रसिद्ध अप्सराओं तथा अन्य अप्सराओं ने कहा यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो हे विप्रेंद्र हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं श्री जी बोले तब ऐसा ही होगा यह कहकर मुनि वर अष्ट वक्र जल से बाहर आए उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने आठ स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा उसे देख कर, प्रकट हो गई है कुरुनंदन उन्हें मोनीरवार ने गुर्द होकर यह शाप दिया मुझे कुरु देखकर तुमने हँसते हुए मेरा अपमान किया है इसीलिए मैं तुम्हें यह शाब्द देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाब्द के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी श्री व्यास जी बोले, तमुनि वर ने उनसे कहा उसके पश्चात तुम फिर स्वर्ग में चली जाओगी इस प्रकार मुनि वर के शाप से ही वे देवांगनाएं श्रीकृष्ण चंद्र को पति पाकर भी दस्युओं के हाथों में पड़ी हैं हे पांडव तुझे इस विषय में तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदु इसीलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल तेज वीर और महतोमय का संकोच कर दिया है जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है उन्नत का पतन अवश्यंभावी है संयोग का अंत व्योग ही है तथा संचय एकत्र करने के अनंतर क्षय व्यय होना सर्वथा निश्चित ही है ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि उन्हीं की चेष्टा का अवलंबन कर अन्य मनुष्य भी अपना वैसा आचरण बनाते हैं इसीलिए हे नरसरीष्ठ तुम ऐसा जानकर अपने भाइयों सहित संपूर्ण राज्य को छोड़कर तपस्या के लिए वन को जाओ तुम जाओ तथा धर्मराज्य दुष्टरसी मेरी ये सारी बातें कहो और जिस प्रकार परसों भाइयों सहित वन को चले जा सक अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ में आकर प्रथा पुत्र युधिष्ठिर और भीमसेन तथा यमजों अर्थात् नकुल और सहदेव से उन्होंने जो कुछ जैसा जैसा देखा और सुना था सब जो कथियों सुना दिया उन सब पांडव पुत्रों ने अर्जुन के मुख से व्यासजी का संदेश सुनकर राज्यपद पर परीक्षित को अभिषिक्त किया और स्वयं वन को चले ग यदु वंश में जन्म लेकर जो जो लीलाएं की थी वह सब मैंने विस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दी जो पुरुष भगवान कृष्ण के इस चरित्र को सर्वदा सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक को जाता है इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पांचवें अंश में अर्द्धीस्वां अध्याय संपूर्� श्री विष्णु परत्व निर्णायक श्री विष्णु महापुराण का पांचवा अंश संपूर्ण हुआ जय श्री हरि